और रेडियो के माध्यम से आप अलग अलग मेहमानों की बातें सुन रहे हैं उनका ग्लोबल सबमिट का एक्सपीरियंस सुन रहे हैं तो अभी हमारे साथ विशेष पंजाब से बीके के रशिम भाई हमारे साथ हैं उनका भी अनुभव सुनेंगे तो बीके के रशिम भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका ओम शांति ओम शांति। कैसे हैं आप बहुत जी जी स्वागत है आपका और मैं चाहूँगा कि ग्लोबल सब में आकर आपको कैसा लग रहा है थोड़ा सा बताइए पे जो जो एक एक स्वर स्वर का मैसेज था नहीं। नहीं। तो लीडर्स के में। जी, जी जी जी जी ये जो है एक है एंटर करते ही नहीं। नहीं। कि पूरी तरह एकदम बंदा स्वतो प्रदान बन जाता है जी, जी जी जी जी बाकी ये कि है की साढ़े चार साल होंगे तेरह साल से वो ज्ञान में था वीडियो वीडियो तो उसमें जैसे ही मेरे को बाबा का ये टच मिला तो मेरा नमस्कार, नमस्कार। दिन से लगभग पहले एक साल में स्टडी तो करता रहा जोड़ा जोड़ा ना, ना फिर मेरे को पता लगा की बाबा जो है मेरे को ठीक और यहाँ उसने नवरात्र में, में नहीं नहीं था। कभी भी नहीं छोड़ा ड्रिंक नवरात्रो में मेरा मीडिया भी था फ्रंट पेज के नाम सर्जिकल का बिजनेस था मेडिकल बिजनेस होने की वजह से मेरा लगभग मैं ड्रिंक प्रोवाइड करता था जो वर्क एसोसिएशन अच्छा अच्छा अब जब से ये में चला हूँ तब से मेरा टोटली ही स्मोक बंद है तो कितने दिन में आपने बंद किया ये भाई जी जब समय लो तो पैसे तो बाबा ने पहले दिन से ही करवा दिया था लेकिन धीरे धीरे ज्ञान में आने के बाद साल एक साल लग गया भाई जी एक अच्छा साल अच्छा, कम्प्लीटली छूट गया सारा छूट गया और पवित्र धारणा अपनी वाइफ के साथ पवित्र धारणा में आए क्या बात है तो उसमें पता लगा कि पवित्रता की वैल्यू क्या है फिर और स्टडी किया बीच में गहरी तेराई से ब्रह्म कुमार जाना शुरू किया तो का किया। तो पता लगा ये युग जो है ये सिर्फ पांच हजार साल का है ये उन्नीस में बाबा ने यज्ञ जो आरम्भ किया था ये दो में समाप्त हो जाएगा जी जी जी और ये आदि सनातन देवी देवताओं का संस्थान है जो आदि देवी देवता सनातन देवी देवता के लोग होंगे वो हंड्रेड परसेंट यहाँ पहुँचेंगे ये मेरा यकीन है जी जी जी जी और उनको चाहे लीडर्स के थ्रू ग्लोबल समिट के थ्रू मैसेज पहुँचे या किसी के भी थ्रू मैसेज पहुँचे ये मैसेज तो पहुँचना ही है बिल्कुल तो बिल्कुल बाबा ने जो यज्ञ आराम किया था पवित्रता पे किया था और तब के और थी लेकिन जो बाबा ने साक्षात्कार किया था कि ये युग परिवर्तन चल रहा है थर्ड वर्ल्ड वर्ष के बाद ये सारा शत्रु आरम्भ हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल तो बाबा ने युग का एक अभियान छोड़ा तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा मेरे को अब बिल्कुल लाइट फ्री होता है और मैं बहुत गुस्से वाला था मेरा काफी नाइन्टी था <laughs> <क्लियर> <laughs> और मुरलियों का जन्म करने के बाद तो बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है ऐसा लगता है और मेरा ये मानना नहीं यह सच्चाई, सच्चाई है बिल्कुल बिल्कुल कि पूरे विश्व की जितनी भी आत्माएं या लोग हैं उनका सभी का जिसको हम बोलते हैं ज्योतिष विद्या में बोलते टेवा उस सारा मुरलियों में ही समाया हुआ हर हर आत्मा का हर बंदे का सब कुछ मुरलियों के अंदर बाबा ने साक्षात सौ साल पहले लिख दिया और ये उसी के पास पहुंचेगा जो बहुत ही तपस्वी होगा जी, जी जी इस ज्ञान को अध्ययन कर, कर सकता है अलावा कोई बंदा दूसरा बंदा नहीं कर सकता रश्मि भाई बहुत ही अच्छा लगा बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस आपने सुनाया आशा करूंगा ये एक्सपीरियंस जो भी बंदा सुनेगा निश्चित तौर पे उनके जीवन में एक आमोल परिवर्तन आएगा और मैं ये गारंटी करता हूँ कि आप एक बार जो है इस चीज़ का अनुभव करें जिस तरह से बीके के रशिम जी ने अपना जीवन को पूरी तरह से बदल दिया जैसे रावण से राम बन गए हो तो निश्चित तौर पे इतना बड़ा अगर परिवर्तन आप अपने जीवन में करते हैं सिर्फ़ ये ज्ञान सुनकर तो ये ज्ञान कितना अमृतमय है कितना पावरफुल है आप समझ रहे होंगे तो बी के भाई जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे आप सबके लिए एक सबसे एक रिक्वेस्ट है जी कि आप एक बार ब्रह्मा कुमारी आपके नियर सेंटर है वहाँ जाके राजयोग का अनुसरण जरूर करें है सीखे जरूर क्योंकि अच्छी चीज सीखने में कुछ नहीं जाता अगर आपको अच्छा लगता है उसको बिल्कुल धारण कीजिए पर जाइए जरूर एक बार कि तो जाने के बाद ही आपको लाइफ की असलियत पता लगेगी कि हम कहां थे और कहा पहुंच गए जी जी जी, जी धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद बीके रशिम भाई बहुत बहुत दुआएं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपका जीवन परिवर्तन को देखकर हजारों लोगों का जीवन परिवर्तन होगा ऐसी शुभ के साथ ढेर सारी खुशियाँ आपको और आप सुनाए है नहीं मैं हूँ आत्मा ये हमको मालूम हूँ ये हूँ नहीं मैं हूँ आत्मा ये हमको को oh जय मन था पवित्र तो माया चाथन